इस केस से जुड़ी सिचुएशन को देखते हुए केस ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था उस दिन पहले ही किसी आदमी को एक क्षतिग्रस्त लाश मिली थी फॉरेंसिक टीम ने जांच करने के बाद बताया था कि लाश किसी जवान लड़की की थी जिसे मरे हुए करीब तीन महीने हो चुके थे तब से वो लाश उसी नाले में पड़ी हुई थी फॉरेंसिक टीम ने उस लड़की के शरीर पर रस्सियों का निशान भी पाया था उसे देखते हुए अंदाजा लगा था कि लड़की का मर्डर हुआ है और उसे मारने के बाद ही नाले में फेंक दिया गया था इस तरह के केस को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता है पुलिस को बस इस केस में विक्टिम की पहचान करना होता है विक्टिम के घर का एड्रेस मिलने के बाद और उसकी पहचान होने के बाद ज्यादातर केस सॉल्व हो जाते हैं लड़की की बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने जब पिछले कुछ महीने में गायब हुए लोगों की एफ की लिस्ट चेक की तो पता चला कि लड़की का नाम अंकिता वर्मा है वो बार अटेंडर थी जगह जगह क्लब में और पार्टियों में बार अटेंडर का काम करती थी इस वजह से उससे मिलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी इस वजह से पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी ये केस अकेले ही टीम ए को सॉल्व करने के लिए दिया गया था एक तो अभी पिछले दो केसेस टीम ए के मेंबर द्वारा ही सोल्व किए गए थे ऊपर से इस वक्त टीम ए की हेड संगीता को बनाया गया था इस वजह से हायर अथॉरिटी ने टीम ए पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह केस सौंपा था विक्रांत भी इस केस को सॉल्व करने के लिए उतावला हो रहा था जब से उसने हाथ काटने वाले केस को सॉल्व किया था तब से उसे क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में मजा आने लगा था लेकिन अभी वो इस केस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि उसे पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी कल सुबह ही उसे मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर पर ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है विक्रांत के लिए ट्रेनिंग पर जाना भी काफी जरूरी है लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत इस केस को सोल्व करने में भी काफी इंटरेस्टेड था वो अपनी अदृश्य शक्तियों का यूज करके अपनी टीम की मदद करना चाहता था उस लड़की के बार अटेंडर होने की बात पता चलने के बाद अचानक से विक्रांत को अपने पड़ोस में रहने वाली जीनत की याद आ गई दोनों का वर्क फील्ड सेम था इस वजह से हो सकता है कि जीनत अंकिता को जानती हो अभी तक विक्रांत ने दो केस सोल्व किए हैं और इन दोनों ही केसेस में जीनत किसी न किसी से कनेक्टेड रही थी ट्रिपल मर्डर केस में तो वो खुद ही विक्टिम थी जबकि दूसरे हाथ काटने वाले केस में उसी की वजह से आशिमा के बारे में पता लग सका था अब अगर इस केस में भी जीनत का कोई कनेक्शन तो तो की मूर्ति लगा लेगा और रोज उसकी पूजा करेगा विक्रांत ने तुरंत ही जीनत को व्हाट्सअप पर मैसेज किया मैसेज में उसने अंकिता का नाम लिखकर उसके काम के बारे में भी लिखा लेकिन काफी देर तक जब जीनत का रिप्लाई नहीं आया तो विक्रांत ने उसे कॉल कर दिया विक्रांत ने फोन करके सीधे ही जीनत से अंकिता के बारे में पूछ लिया लेकिन जीनत शायद अंकिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जीनत के फोन से काफी आवाज आ रही थी मालूम हो रहा था कि वो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर थी जीनत को अंकिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन फिर भी उसने विक्रांत से कहा कि अभी वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी सबसे पूछ लेगी और अगर किसी को अंकिता के बारे में कुछ भी पता होगा तो फिर बताएगी इतना कहकर जीनत ने फोन रख दिया इसके बाद विक्रांत काफी देर तक जीनत के मैसेज या कॉल का इंतजार करता रहा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया यूं ही बैठे बैठे, बैठे विक्रांत फोन चलाने लग गया उसके पास नया फोन आया हुआ था सो वो फोन के एक एक फंक्शन को चलाकर चेक कर रहा था तभी वो अचानक से फेसबुक खोलकर बैठ गया फेसबुक खोलते ही उसे फिर से जिया की याद आ गई उस दिन जब वो पहली बार जिया से मिला था तभी उसने जिया को फेसबुक पर ढूंढ लिया था लेकिन आज तक कभी उसकी जिया से फेसबुक पर कोई बात नहीं हुई थी विक्रांत के पास अभी तक डेटा की कमी भी थी ऊपर से वक्त भी ज्यादा नहीं था अब वो थोड़ा फ्री था तो आज फेसबुक पर जिया की प्रोफाइल चेक कर रहा था वो जिया की पुरानी और नई सभी फोटोज चेक कर रहा था जिया की फेसबुक गैलरी में जाकर वो जिया की फोटोज देख रहा था इन फोटोज में भी जिया बिल्कुल पहले जैसे ही खूबसूरत दिख रही थी जब वो विक्रांत के साथ थी तब भी ठीक ऐसी ही दिखती थी जिया की फोटोज देखते देखते विक्रांत अपनी पुरानी यादों में खो गया वो उन दिनों की याद में खो गया जब वो अट्ठारह बीस साल का हुआ करता था और जिया उसके प्यार में पागल हुआ करती थी वो दोनों बाइक से गोवा ट्रिप पर गए हुए थे रास्ते में एक संकरा सा ब्रिज था और फिर वहां ब्रिज के पार एक चाय वाले की टपरी थी उस वक्त विक्रांत को लोग विक्की डॉन के नाम से जानते थे लेकिन जब वो जिया के साथ होता था तो बिल्कुल नॉर्मल रहता था सारे शहर में लोग विक्की डॉन के नाम से ही काँपते थे लेकिन विक्रांत हमेशा जिया के आगे सरेंडर रहता था उस दिन वो दोनों जिया के कहने पर चाय की दुकान पर रुके थे जिया को यूं रोड किनारे बैठकर चाय पीना बहुत पसंद था फिर उस दिन चाय पीने के बाद जिया खुद ही बाइक चलाने लग गई थी और फिर बाइक को रोड पर यू ही घुमाते हुए ले जाकर चाय की टपरी में लड़ा दी थी तब उस चाय की टपरी वाले ने दोनों को दौड़ा लिया था लेकिन तब विक्रांत तेजी से बाइक लेकर भागा था आह कितने अच्छे दिन थे वो उन दिनों को याद करते हुए विक्रांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई फिर वो उन यादों के शहर से बाहर आ गया इस तरह के हजारों पल ऐसे थे जो कि उसने जिया के साथ बिताए थे और विक्रांत उन पलों को कभी नहीं भूल सकता अंत में अचानक से उसके दिमाग में कुछ आवाज उठी ये उस अदृश्य शक्ति की आवाज थी उस शक्ति के सिस्टम ने विक्रांत को बताया कि आज के टास्क का सक्सेस रेट तिरसठ रहा यह पिछले कुछ दिनों के सक्सेस रेट से काफी कम था इस सक्सेस रेट के हिसाब से विक्रांत ने अंदाजा लगाया कि कुछ भी हो इस अदृश्य शक्ति के सक्सेस रेट के अनुसार ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो तभी अच्छा सक्सेस रेट पाता है जब वो कुछ अच्छा काम करता है इसके बाद विक्रांत खुद के द्वारा आज के दिन पूरे किए गए सभी टास्क के बारे में सोचने लग गया आज उसने टास्क तो काफी पूरे किए थे लेकिन काफी गलत भी किया था सबसे पहले तो वो उस ब्लाइंड और उसके दोस्तों को सुबह सुबह ही पीटा था इसके बाद उन्हें अपने साथ में लेकर जिया को इम्प्रेस करने के लिए गया हुआ था। वहां जब उसका प्लान फेल होने लगा तो फिर उस अगेट बना लिया था ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था इस वजह से ही आज का उसका सक्सेस रेट बहुत कम था लेकिन पिछले कुछ दिनों के भीतर विक्रांत ने काफी पैसे कमा लिए थे पिछले तीन चार दिनों में उसके पास कोई बारह चौदह लाख रूपए आ गए थे इस हिसाब से तो विक्रांत बहुत जल्दी ही काफी अमीर बन जाएगा और विक्रांत का मकसद तो सिर्फ पैसे ही कमाना है कहीं पर भी पहाड़ शब्द का जिक्र नहीं था जिसे की विक्रांत अब तक लक का सिंबल समझता था लेकिन फिर भी आज उसे काफी पैसे कमाने को मिले थे मतलब के अभी तक विक्रांत को इस अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई बातों का सही सही मतलब समझ में नहीं आया था अभी उस अदृश्य शक्ति की बातों को समझने के लिए विक्रांत को काफी माथा पच्ची करनी थी आज विक्रांत का सक्सेस तिरसठ प्रतिशत था जो कि 60 प्रतिशत से अधिक ही था और उस अदृश्य शक्ति के अनुसार सक्सेस रेट 60 प्रतिशत से अधिक होने पर कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर दिया जाता है इसलिए आज विक्रांत को रिवॉर्ड में एक जैमर मिला हुआ था इस जैमर की मदद से वो किसी भी एरिया के मोबाइल नेटवर्क को जाम कर सकता है इस जैमर का इस्तेमाल वो एक घंटे तक के लिए कर सकता है अब विक्रांत अगले दिन से पुलिस हेडक्वार्टर पर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है अब देखना यह है कि वहां पर वो जैमर का इस्तेमाल कैसे करता है और अब अगले दिन से उसका सक्सेस रेट कैसा होता है